लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार तो साहब सुंदरी की रसोई में आपका स्वागत तो हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि आज सुंदरी जी आपको क्या बताने जा रही है तो साहब आज वो आपको बताने जा रही हैं मज्जिका अटलू मज्जिका अटलू अटलू मतलब डोसा डोसा मतलब डोसे अगर एक होगा तो अट्टू होगा और कई होंगे तो डोसे होंगे तो साहब आप एक तो बनाएंगे नहीं आप तो कई बनाएंगे और मज्जिका मज्जिका मतलब छाछ या बटर मिल्क तो हम लोग बटर मिल्क डोसे आज बनाने जा रहे हैं बटर मिल्क डोसे बहुत ही सीधी साधी डिश है मगर गजब के स्वादिष्ट और मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि भैया ये बनता जाए खाते जाइए और आपको पता भी नहीं चलेगा कितना खा लिया वो अगले दिन मालूम होगा कि कितना खाया था हाँ तो चलिए साहब सबसे पहले इसमें क्या क्या मिलाना है पढ़ना क्या है तो जैसे आपको डोसा कल खाना है तो तैयारी तो आज करनी पड़ेगी मैं आपको जो नाप बता रहा हूं ना वो नाप का ध्यान रखिएगा क्या होता है कि आप एक राइस लीजिए सबसे पहले कौन सा राइस अरे यार बासमती राइस नहीं वो डोसा बनाने वाला राइस वो राइस लीजिए और दो कटोरी या दो यूनिट किसी भी चीज़ आप चाहे बड़ा चमचा ले लें गलास ले लें ले, कटोरी ले लें तो दो यूनिट राइस लेना है चावल और एक यूनिट पोहा लेना है पोहा और राइस ये दोनों को आप अच्छी तरह से धोना है मगर इसके साथ में आपको चौथाई चम्मच चौथाई चम्मच मतलब 10-12 दाने मेथी के चाहिए और आपको थोड़ा बटर मिल्क चाहिए बटर मिल्क थोड़ा खट्टा होना चाहिए यहाँ पर छाछ जो है ना वो थोड़ी खट्टी चाहिए हमको वो खट्टी क्यों चाहिए खट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपना बैटर को राइज करना है अभी बैटर की बात तो बाद में आती है पहले क्या करिए चावल और पोहा को धो लीजिए और धो करके उसको पीस लीजिए पीसने के जब आप पीसने जाएंगे ना तो पीसने से पहले उसको थोड़ी देर भिगोना है दो घंटे के करीब आपको भिगो के रखना पड़ेगा और भिगोएंगे किस चीज में अरे भिगोएंगे भैया बटर मिल्क में पानी में नहीं पानी में तो धो लिया बटर मिल्क में भिगोइए और बटर मिल्क जैसा मैंने आपसे कहा बटर मिल्क उतना ही डालना है जिसमें कि ये दोनों भीग जाएं बस क्योंकि आपको इनका पेस्ट बनाना है और जब आप ये पेस्ट बनाएंगे तो उस समय आपने मेथी भी डालनी है और नमक स्वाद के अनुसार डालना है उसके बाद आप इसको मिलाकर पूरा एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लीजिए ये स्मूथ पेस्ट जो आपने तैयार किया है इसको आपको एक बर्तन में रखना है देखिए अगर आपका बर्तन बड़ा है तो कोई फिक्र नहीं मगर अगर बर्तन छोटा है ना तो आपको एक सावधानी की बात बता देता हूं यह बैटर राइज करेगा काफी राइज करेगा तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यह बैटर आपके बर्तन से बाहर निकल जाए अगर बाहर निकल जाएगा तो नीचे गिरेगा और अगर नीचे गिरेगा तो जो है जिस भी सतह पर आपने इसको रखा है वो गंदी होगी गंदी होगी तो भाई साहब अगर आपके घर में कोई आपको डांटने वाला है तो वो आपको डांटेगा तो बेहतर है उस डांट खाने से बचने के लिए उसके नीचे एक प्लेट तश्तरी थाली कुछ रख दीजिए ताकि अगर गिरे तो उसी में गिरे अब दूसरा तरीका क्या है बड़ा बर्तन ले लो यार अगर आपने बड़ा बर्तन ले लिया तो राइज करके गिरेगा नहीं अच्छा अब साहब चलिए रात भर इसको सोख होने दीजिए और राइज करने का मौका दे दीजिए सुबह होगी सुबह आपको डोसा तैयार करना है तो एक फ्लैट तवा लीजिए फ्लैट तवे पर एक चम्मच तेल डालिए तेल घी मक्खन जो आपकी श्रद्धा हो आप डाल सकते हैं एक चम्मच ज्यादा नहीं उसके ऊपर बैटर डालिए एक चमचे से आप बैटर उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा स्प्रेड करिए और स्प्रेड करके उसको आपने एक पतली सी सरफेस बना लिया अब बस छोड़ दीजिए उसके ऊपर से कवर कर दीजिए इसके बाद आपको छूना नहीं है उसे अगर आपका बैटर बढ़िया से राइज किया होगा ना तो इस पर छोटे छोटे छोटे छोटे, छोटे होल्स बनने लगेंगे और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो जो आपने डोसा यानी जो आपका बैटर पड़ा है वो तवे से अलग होने लगा हाँ अब आप जब आप ये देखें तो थोड़ा सा तेल उसके ऊपर डाल सकते हैं पहला डोसा अब ये पहला ही डोसा है अट्टू जब आपने उस डोसे को उठा लिया वो एक सफ़ेद रंग का डोसा आपके सामने तैयार है इसको पलटना नहीं है दिस विल भी सॉफ्ट डोसा ये कोई क्रिस्प डोसा नहीं होगा उसके बाद अगला डोसा डालने के लिए आपको अब तेल नहीं डालना अब आपको सिर्फ बैटर डालना है तवे के ऊपर और बैटर डाल के उसके चारों तरफ चम्मच से बूंद बूंद आप तेल टिपका सकते हैं और फिर ढक दीजिए और साहब अगला डोसा तैयार हो जाएगा इस तरह से एक मिनट में एक डोसा दस मिनट में दस डोसे कितने खाएंगे आप ये देख लीजिए जितने खाने हो उसके हिसाब से बनाइएगा हाँ यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर आपको जब डोसा बन रहा होगा ना तो आपके आसपास जो भी लोग मंडरा रहे होंगे हो सकता है उनमें से कुछ लोग उसको फौरन ही खाने वाले भी हों तो भैया अगर चाहें तो स्वादानुसार उसपे थोड़ा पतला प्याज काट के डाल सकते हैं आप धनिया डाल सकते हैं और फिर ढक सकते हैं तो साहब बहुत ही उम्दा चीज बन जाएगी तैयार आपकी अरे यार काजू किशमिश जोर डालना है, डाल दीजिए आपके पास बढ़िया मज्जी कटलू तैयार हो जाएंगे हाँ आपको एक खास बात बताएं ये जो डोसे जो आपने बटर मिल्क डोसे बनाए हैं ना ये डोसे रंग में सफ़ेद होंगे और आराम से ये पतले पतले मुलायम डोसे रखे जा सकते हैं इनमें थोड़े थोड़े होल्स छेद हो सकते हैं बिकॉज हमारा जो बैटर था ना वो राइज किया हुआ है तो उसमें थोड़े थोड़े छेद जैसे भी दिखाई पड़ सकते हैं आपको वो दिखाई पड़ेंगे तो इसका मतलब डोसा बहुत अच्छा बना है और ये डोसे आप बिना कहीं फ्रिज में रखे दो तीन दिन तक तो आराम से खा सकते हैं आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और साहब जब आपको पसंद आए ये डोसे तो हमें ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम इंतज़ार करेंगे ये जानने के लिए कि जो चीज़ हमें इतनी पसंद आई थी वो आपको कितनी पसंद आई और अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत आए तो भी हमसे संपर्क करिए हम आपको अगर आपकी समस्या होगी तो समाधान करने का तरीका बताएंगे सुंदरी जी एक्सपर्ट है इसमें। अगर कुछ हो गई न, तो वो उसी में कोई नया तरीका आपको बता देंगी उसको सुधारने का तो आज के लिए बस इतना ही आपका धन्यवाद कभी नीम, नीम, कभी शहद, शहद कभी नर्म, नर्म, कभी साथ, साथ।